देवी भागवत तीसरा स्कंध पूर्व समय की बात है इंद्र ने विश्वरूप को यज्ञ में आचार्य बनाया था पर मातृपक्ष वाले दैत्यों का भी हित करने के लिए विश्वरूप जी विपरीत मंत्र कहने लगे देवताओं और दानवों का कल्याण हो बार बार यों कहकर उन्होंने मातृपक्ष वाले जो असुर थे उनकी भी रक्षा करनी चाहिए दैत्यों को हृष्ट पुष्ट इंद्र कुपित हो उठे तदनंतर देवराज ने तुरंत वद्र से विश्वरूप का मस्तक धड़ से अलग कर दिया इससे यह निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल होता है यदि इसे न माने तो ठीक नहीं क्योंकि पांचाल नरेश राजा द्रुपद ने क्रोध के आवेश में आकर द्रोण को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया फलस्वरूप धृष्ट दुम्न की उत्पत्ति हुई साथ ही यज्ञवेदी से द्रौपदी नामक कन्या का भी जन्म हो गया प्राचीन समय की बात है जब राजा दशरथ को एक भी संतान नहीं थे तब उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया इससे उन्हें चार पुत्र उत्पन्न हुए अतः युक्तिपूर्वक क्रिया करने पर यज्ञ सर्वथा सिद्धि प्रदान कर सकता है राजन सभी तरह से सिद्ध हो गया कि कर्म में कुछ भी गड़बड़ी होने पर फल सिद्धि में प्रतिकूलता आ जाती है पांडवों के यज्ञ में भी कोई न कोई अनुचित कार्य अवश्य हो गया था जिसके फलस्वरूप उन्हें विपरीत भोग भोगने पड़े दीवन में उनकी हार हो गई राजन धर्मनंदन धर्मराज युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी थे वैसे महारानी द्रौपदी भी साध्वी थी अन्य सभी भाई भी बड़े पवित्र आत्मा थे किंतु उनका धन अन्यायोपार्जित था इसी से क्रिया में विगुणता आ गई थी अथवा यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने अभिमानपूर्वक यज्ञ किया था जिससे दोष सामने आ गया महाराज सात्विक यज्ञ को तो बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है वानप्रस्थी मुनि लोग ही इस यज्ञ को कर सकते हैं राजन जो तपस्या में तत्पर रहने वाले मुनि प्रतिदिन सात्विक भोजन करते हैं जंगली पका हुआ फल जो उनके हितकारक हो वही ग्रहण करते हैं खीर बनाकर मंत्रपूर्वक हवन करते हैं यज्ञ में पशु बांधने के लिए खम्भ नहीं रखते अर्थात पशु बलि तो करते ही नहीं श्रद्धा अधिक रखते हैं ऐसे ही यज्ञों को परम सात्विक कहा गया है जिनमें प्रचुर द्रव्य खर्च किया जाए वे यज्ञ सुसंस्कृत होने पर भी क्षत्रियों के तथा वैश्यों के लिए तथा अभिमान पूर्वक संपन्न होने वाले यज्ञ शूद्रों के लिए बताए गए हैं महात्माओं ने कहा है कि अभिमान बढ़ाने वाले को पूर्ण तामस यज्ञ दानवों के होते हैं उनके निंदित यज्ञ में सर्वत्र ईर्ष्या भरी रहती है जो मुक्ष पुरुष हैं तथा जगत से जिनका विराग हो गया है उन महात्माओं के लिए मानसिक यज्ञ का विधार है महात्माओं के यज्ञ में किसी साधन की कमी नहीं रहती अन्य सभी यज्ञों में किसी न किसी साधन की कमी हो भी सकती है क्योंकि द्रव्य श्रद्धा क्रिया ब्राह्मण देश और काल इन सभी साधनों से यज्ञ पूर्ण होते हैं